और फिर समर बाल कर जस पावा और बाल से भी तुमने युद्ध किया था और उस युद्ध में भी तुमने यश प्राप्त किया था सुन कपी बचन बिहस बिहरा हनुमान जी की बात सुन करके रावण ने उसको हंस के टाल दिया मन ये दोनों रावण की पराजय की कथाएं है लेकिन हनुमान जी उनको जो है वो उस प्रकार के व्यंग में कहते है वाह तुम तो एक सासभा विजय प्राप्त कर ली थी उस पर और दूसरे बाल से युद्ध करके भी तुमने तीनों लोगों में यश प्राप्त कर लिया था माने इन दोनों जगह हार गया था जो है वो एक बार नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था और उसको उसने भी तप किया था तब के बल पर उसको ये बल प्राप्त हो गया तो जब चाहे तो वो अपने हजार भजयें कर सकता था इसलिए उसका नाम सास्त्रार्जुन था अर्जुन नाम उसका था शास्त्रार्जुन ये इनके स्वाम कार्तिकेय ने उसको बरदान दिया था इस बात का हजार भुजाओं का इसलिए वो हो सहसार सहस्रबा इसके हजार भुजाएं हो इस प्रकार का वो था नर्मदा स्नान कर रहा था उसी समय रावण वहां पहुंचा और रावण जो है नर्मदा में स्नान करके और शंकर जी की पूजा वो किया करता था तो शंकर जी की पूजा करने के विचार से नर्मदा जी में उसने स्नान किया और उसके जो सेवक थे वो लिए हुए पुष्प इत्यादि लेकर के उन्होंने नर्मदा के किनारे इकट्ठे किए थे शंकर जी की पूजा करने के लिए ये शास्त्रार्जुन जो है वो जगह की तरफ धारा बह करके जाती तो नीचे की तरफ वहां पर शास्त्रार्जुन स्नान कर रहा था उसने खेलते खेलते पानी में उसने अपनी हजार बुझाए फैला दी और वो नर्मदा नदी के जो बहता हुआ पानी था उसको उसने रोक दिया बांध बना दिया जाए तो पानी रुक जाए तो जब पानी रुक गया नर्मदा जी का तो तमाम पानी बाढ़ आ गई ऊपर की तरफ उल्टा पानी बहने लगा तमाम पानी इकट्ठा हो गया और दोनों किनारे के ऊपर जहां पर उसके फूल रखे हुए थे रावण के वह सब पानी आने में सब वहा पानी डूब गया सब किनारा तट रामन ने जब पूछा कि ये क्या बात है ये कि पानी कैसे आ गया इतना कैसे बढ़ गई नर्मदा जी कैसे फूल उल सब कैसे बह गए तब उन लोगों ने बताया उनके जो सेवक थे कहा कि कोई नीचे पानी बदमाशी कर रहा है उसने पानी रोक दिया है इसकी वजह से ऐसा हुआ है तो वे लोग जाकर के उसको राम ने कहा मारा उसे कौन है भगा उसे तो वो सब जाकर उसके सैनिक सैनिक लोग जाकर के ना जाए उससे सास साहबों से जाकर के लड़ने लगे लेकिन वहां पर वो सब मारे गए शास्त्र अर्जुन ने उनको बड़ा शक्तिशाली था उन सैनिकों को क्या बस चलता उसने सबको मार दिया जब वो मारे गए तब तो रावण पहुंचा जाकर लड़ने के लिए तो रावण से भी उसका युद्ध हुआ और फिर शास्त्र अर्जुन ने रावण को गुड़िया की तरह से पकड़ लिया जैसे बच्चे खेलते में गुड़िया उठा ले ऐसे इतना भारी विशाल शरीर उसका हजार हजार हाथ उसने रावण को चारों तरफ से पकड़ करके उठा लिया ले जाकर के अपने गुड़साल में बांध दिया जाकर कहा कि देखो एक अच्छा खिलौना लिया वहां पर जो वो ये पुलस्त को पता लगा इनके बाबा को तो सोचा कि हमारा नाती जो है ये बड़ा उपद्रवी है और ये सा, सा, इसको बांध ले गया पकड़ ले गया है तो उससे जाकर के प्रार्थना की कह ग्रे बेचारे को छोड़ दो और उसको मित्रता उसकी करवा दी फिर रावण की और शास्त्रार्जुन सा, की मित्रता हो गई जिस प्रकार से हार गया था शास्त्रार्जुन तो की कथा का भी स्मरण दिलाया हनुमान जी ने कि देखो तुमने वहां पर शास्त्रार्जुन से लड़कर के यश प्राप्त किया तो ये प्राप्त किया ये तो बदनामी समझी इसकी बाल की कथा पहले सुनाई चुके हैं बाली पूर्व दिशा में सूर्योदय के समय समुद्र के किनारे सूर्यांजल दे रहा था वहां पर स्नान करके पूजा कर रहा था उसी समय रावण पहुंच गया रहा, बाली से युद्ध करने के लिए और इसने सोचा रावण ने कि बाल को पीछे से जाकर के पूजा करेगा भगवान के ज्ञान में होगा तब तक जाकर के हम बाल को पीछे से पकड़ लेंगे बांध लेंगे इसको तो जब राम जब उसके पास पहुंचा तब तक बाल ने देख लिया कि कोई आ रहा है और पीछे चला रहा है तो जैसे ही वो पास आया रावण तैसे तो बाल ने पूजा तो करता रहा पूजा तो नहीं बंद की लेकिन बाय हाथ से लपक करके रावण को पकड़ करके एक बगल में दबा लिया और अपनी पूजा उजा करता रहा उसके बाद में जो है वो फिर वो बाली फिर बाली तो समुद्र तीन तरफ समुद्र है एक तरफ हिमालय पर्वत है तो तीनों तरफ समुद्र में तीन तरफ पूजा किया करता सवेरे वहां पूजा की दोपहर में जाकर के दक्षिण में फिर की फिर फिर पश्चिमी तट के ऊपर जाकर के संध्या काल के फिर उसके बाद में जब किसन नाम आया तब तक रावण दबा रहा बगल में जब किश्कन नाम लौट करके आया तब बाली ने उसको रावण को छोड़ा और पूछा उसने कि तुम कौन हो क्यों आ रहा है हमारे का तब ब्राह्मण ने बताया कि हम लंका के राजा हैं रावण हैं ये है वो है मुख है तो रावण ने फिर माफिया मांगी कि हम नहीं समझते तुम तो इतने शक्तिशाली हो और फिर दोनों ने अपनी मित्रता मित्रता कर ली तब तो बस वहां पर भी रावण की पराजय इस प्रकार से हुई तो कहते हैं कि, कि समर बाल सन करे जैसे बाबा अब रावण से बाल से तो रावण का युद्ध भी नहीं हुआ था तो बिना युद्ध के वैसे ही बाली ने पकड़ लिया था रावण को तो यहाँ पे ये बोलते इस प्रकार हनुमान जी कि तुमने तो जो है बाल से युद्ध किया और उस युद्ध में तुम्हारा यशकीर्ति बहुत छाई तुम्हारी बड़ी विजय प्राप्त हुई तुमको तो ये विजय प्राप्त नहीं हुई बल्कि उनकी निंदा समर बाल सन करे जो सुपावा सुन कपे बचन बिहंस बिहरावा अब इसका उत्तर रावण के पास क्या था जब कोई उत्तर न हो तो हंस करके उसने रावण ने उस बात को टाल दिया अब हनुमान जी दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ये पूछे और हनुमान जी से कहा था रावण ने कि मारे निश्चर के निश्चर्य तो कहते हैं हनुमान जी कहते हैं खाय फल प्रभ, प्रभु लागी भूखा कहते हैं कि हमको भूख लगी थी इसलिए उस बात के मालिक आप जरूर हो लेकिन अब क्या करें हमको भूख लगी थी तो हमने खा लिया उसके फल उसके और कब स्वभावते तो रेखा और ये पेड़ क्यों तोड़े फल खाए तो खाए कि ये हमारी बानरी आदत है ये जब हम डालों से इधर उधर कुत्ते काटते हैं फल लेने के लिए तो पेड़ टूट टाट जाते हैं इसलिए बानरी स्वभाव के कारण चंचल स्वभाव के कारण से टूट टाट गए और सबके देह परम्परे स्वामी और जब ये पेड़ टूट टाट गए तो तुम्हारे रक्षक जो थे वो आकर के हमको मारने लगे आकर के तो देह तो सबको प्रिय होती है कोई मारेगा तो फिर हमें बचाव अपना करना ही पड़ेगा इसकी वजह से फिर मारे मोही कुमारी और तो ये कुमारी निशाचरों को कुमारगामी कहते हैं जितने निशाचर क्या है ये है गलत रास्ते पर चलने वाले अपराधी लोग हैं, वैसे ही दुष्ट स्वभाव के हैं। ये सब लोग फिर हमको मारने लगे और जब मारने लगे तो, तो जिनम ही मारा ते में मारा मैं मारे जिन लोगों ने मुझे मारा उनको मैंने मारा मैं कोई तुम्हारे नगर में घुस करके ब्रत में थोड़ी मारता फिड़ा तुमने साचरों को जब वो तो लोग मुझे मारने आए तो मैं उन्हें मारने लगा और तेई पर बांधे उतने तुम्हारे और उस पर तो भी तुम्हारे पुत्र ने आकर के मुझे बांध लिया तो हनुमान जी ने बताया मेरा कोई अपराध नहीं था इनको मारने का वही हमको मारने के लिए आए तो हमने उनको मारा लेकिन फिर भी तुम्हारे पुत्र ने हमको बांध लिया तो यमने अपराध तो तुम्हारे पुत्र का है हमारा कोई गलती नहीं है जो तुम्हारा जी मेघनाथ तुम्हारा पुत्र हमको बांध करके ले आया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो कहा, अब वो ये कहते हैं रावण ने कहा कि तुम दरबार में यहां हमारे खड़े हुए हो निर्भय खड़े हो तो निर्भयता के भी कारण बताते हैं कहते है, मोही ने कछ बांधे कहलाजा मुझे बांध लिया गया हनुमान जी बंधे खड़े तो कहते मैं बंधे होने का भी मुझे कोई लज्जा नहीं इस बात की बांध लिया गया है मुझे तो जब कोई परास्त हो जाता है हार जाता है तो लज्जित होता है बांध लिया जाए तो वो भी लज्जित होगा हनुमान जी कहते हैं हमें इस बात की कोई लज्जा नहीं हमको बांध लिया गया क्यों कहीं प्रभु कर काजा आ जा कहते हमारे तो जो स्वामी है हम तो उनका काम करना चाहते हैं। जैसे हो बंद करके होता तो बंद के सही लड़के होता तो लड़के सही जैसे हो तैसे सही अब जब मैंने अब देखो हनुमान जी के द्वारा भगवान का कार्य कैसे है? हनुमान जी भगवान का कार्य करते हैं ये सभी लोगों के लिए कोई हनुमान जी की कथा मात्र तो नहीं है अन्य लोगों को भी जिनको भी भगवान की सेवा में लगना है उनका कार्य करना है भगवान का तो उनको तो हनुमान जी की तरह से कष्ट भी उठाने पड़ेंगे हनुमान जी बांध लिए गए तो कोई बात नहीं बंधने को भी तैयार हो तो अनेक प्रकार की शारीरिक कठिनाइयां होंगी परेशानियां होंगी भला भरा लोग कहेंगे भी ये सब होना स्वाभाविक है अगर कहें तो कहते रहे अपना लक्ष्य ठीक ठिकाने थीक रखो कि हमें तो भगवान की सेवा करनी है और उस कार्य में हमें लगना है जो जो कुछ कहता है कहता जो तकलीफ होती, होती जो बनता रहे बिगड़ता है बिगड़ता रहे बस ये भाव हनुमान जी के देखो लोगों को माने एक उदाहरण हनुमान जी प्रस्तुत करते हैं कि भगवान की सेवा ऐसी की जाती है मोही न कछ बांधे कैलाजा चाह उन्ह प्रभु कर का अब ये सब तो उनके रावण के प्रश्न थे उनका उत्तर हो गया अब हनुमान जी अपनी तरफ से भी कुछ रावण को कहते हैं कहते हैं विनती करो जोरी कर रावण कहते हैं कि हे रावण मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हम्म हनुमान जी उसको सलाह देते हैं तो कहते हैं कि सुनो मान तुझे मोरी सिखावन तो अबान छोड़ करके जो हम शिक्षा तुमको दे रहे हैं उसको तुम सावधानी से सुनो और उतनी बात तो हमारी मान लो मे किसी को शिक्षा देनी हो तो यद्यपि रावण शत्रु के समान है हनुमान जी को बांधे खड़ा है तो भी हनुमान जी उसके ऊपर नाराज नहीं होते बल्कि हाथ जोड़कर करके उससे प्रार्थना करते हैं कहते हैं किसी को शिक्षा देनी हो तो ऐसे देनी चाहिए हाथ जोड़कर कहते विनती करो जोर कर रावण की रावण हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करते हैं कि तुम तो हमारी इतनी बात मान लो कि देखो तुमने तुम निजी कुल विचारी तुम अपने विचार करके देखो कि तुम किस कुल में किस वंश में तुम पैदा हुए होने अभी स्मरण दिलाया कि मैंने रावण को थोड़ा होश आवे अरे हमारे पलस्त जैसे ऋषि बाबा और फिर हमारे पिता जो हैं वो भी ऋषि और हम उनके पुत्र पैदा होकर के निशाचर हो गए ये कोई अच्छी बात नहीं है दुष्टता का स्वभाव आ गया ईश्वरी भाव छूट गया परमात्मा में विश्वास नहीं रह गया और दुराचार भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो गए ये अच्छा नहीं है ऐसा तुमको समझना चाहिए तो कहते देखो तुमने जो कुल विचारी कुल की मर्यादाएं जो है या कुल की श्रेष्ठता भी व्यक्ति के को गलत मार्ग पर जाने से रोकती है हा? ये भी रामचंद्र मानस में बार बार आता रहता है यदि अपने वंश की कुल की देखो तो कैसे कैसे ऋषि मुनि होते रहे प्राचीन काल में जिनके वंश में हम पैदा हुए वो कैसे ज्ञानी थे उदार थे सदगुणी थे देवता स्वरूप थे उनका सबका देखो उनको तो फिर व्यक्ति में जो दुराचार भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उनके ऊपर अंकुश लग सकता है व्यक्ति को लग जाएगी कि देखो कैसा ऐसा वंश जिसमें हम पैदा हुए तो हमें उन्हीं की तरह से गुणवान श्रेष्ठ होना चाहिए था और कहा में से जो है वो नीच प्रवृत्ति के पैदा हो गए तो लज्जा आएगी उसको इसलिए कहते हैं कि देखो तुमने जो को नहीं जब भज भगत भय आरी तुम भ्रम छोड़ो और भय का हरण करने वाले भगवान का तुम स्मरण करो उनका नाम जपो उनकी शर्ण में जाओ भ्रमता जी मैंने इस बात का भ्रम छोड़ दो कि परमात्मा है या नहीं और इस बात का भी भ्रम छोड़ दो कि भगवान ने अवतार लिया हुआ है भगवान राम पर भ्रम परमात्मा के अवतार है इस बात में विश्वास लाओ रावण <coughs> को संदेह था कि जने अवतार है कि नहीं है कहते हैं तो लोग बाघ लेकिन है कि नहीं है भ्रम था उसे हनुमान तो जी पक्का कर देते हैं कहते हैं तुम भ्रम को छोड़ दो बिल्कुल निश्चय मानो क्या उतारा रही है भ्रम भगत और भगवान जो है वो भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं उनका तुम भजन करो ये कहते हैं कहते जाके डर अतिकाल डराई अब भगवान कहते हैं कि सारा संसार तो सुन... सब जितने सब भगवान से डरते हैं जाके डर काल तक डरता है जिनसे और जो सुर असुर चराचर खाई और काल जो है वो तो सुर असुर सबको खा जाने वाला है चराचर सबको खा, खा जाने वाला काल है और वो काल भी जिनसे डरता है अब बताओ उन भगवान से भगवान राम से उनसे भी महान कौन होगा तो उनके उन, उनके प्रति तुम भ्रमत रखो और उनकी शरण में जाओ ताशों बैर कब नहीं कीजे और कहते उससे तो कभी भी बैर नहीं करना चाहिए <coughs> मोरे कहे जाने के दीजे बैर कब नहीं कीजिए उससे ऐसे जिनसे किए सब डरते हैं काल भी जिनसे डरता है उनसे क्या बैर करना है उनसे बैर करना मूर्खता का लक्षण है एक जगह आता है ताशों बैर कब नहीं कीजे मारे मरी जिया जी जीजे जिसके मारने से मर जाए और जिसके जलाने से जलता जिंदा हो व्यक्ति और उससे भी कोई जो है वो बैर करे ये तो मूर्खता की बात उस परमात्मा से बैर करना मूर्खता है वही जीवन देने वाला वही जीवन हरण करने वाला है इसलिए उससे बैर का कोई शत्रुता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तो ताश कबम नहीं कीजे मोरे कहे जाने की दीजे हमारे कहने से बस मैं ऐसा करो जी को जाकर के ले जाओ और जाके भगवान को अर्पित कर दो उनसे कहो कि भगवान हमसे गलती हो गई हमें भ्रम था अब हमारी आंखें खुल गई समझ में आ गया इसलिए हम सीता जी को हम आपके पास वापस करते हैं और उनकी शरण में जाकर के क्षमा याचना कर लो उनसे प्रणतपाल रघुनायक करना सिंधु खरार तो उनसे डरने की बात नहीं है हनुमान जी कहते जब उन पर जाओगे तो वे प्रणत जो शरण में आते हैं उनकी भगवान रक्षा करने वाले हैं ऐसे नहीं तुम सीता जी को ले जाओ जैसे तुमको देखेंगे सीता जी को तो ले लेंगे तुमको मार डालेंगे ऐसा नहीं होगा वो जब तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे रघुनायक करुणा सिंधु भगवान राम जो है करुणा के सिंधु हैं तुम्हारी दीनता को देख करके तुम्हारे ऊपर दया करेंगे और गए शरण प्रभु राखी जब तुम भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हारी राखी में तुम्हारी रक्षा करेंगे तब अपराध विचार और तुमने जो अपराध किया उसको भुला देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे तब मारेंगे तुमको नहीं इसलिए तुम अगर अपनी जीवन रक्षा चाहते हो अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ अब तक जो तुमने अपराध किए वो सब अपराध तुम्हारी क्षमा कर देंगे और तुमको अपनी शरण में रखेंगे और तुम्हें निर्भय कर देंगे इसलिए तुमको ऐसा करना चाहिए ये हनुमान जी ने रावण को बदेश अब देखो इसमें सब सामान्य रूप से ध्यान दो तो ये लगेगा ये उपदेश कोई रावण के लिए नहीं है ये सब उपदेश उन सब लोगों के लिए है जो रावण की प्रवृत्ति के हैं माने स्वच्छाचारी हैं अहंकारी हैं स्वार्थी हैं आतंकवादी हैं जो लौकिक भौतिक जीवन जीने वाले निकृष्ट जीवन जीने वाले हैं उन सबके लिए शिक्षा है कि कहा तुम भूले हो चक्कर में किस अहंकार में तुम पड़े हुए व्यर्थ की ना समझी में तुम्हें भगवान को समझना चाहिए ब्रह्म को छोड़ो एक परमात्मा ही सबका स्वामी है तुमको ये नहीं लगता कि इतना विशाल विश्व दिखाई दे रहा है इसमें ये सबका सब कैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे कैसे कार्य कर रहे हैं कैसे पृथ्वी घूम रही है अरे एक एक देखो इस ब्रह्मांड में एक एक बात देखो तो आपको दिखाई देगा भगवान की महिमा प्रभुता आपको दिखाई देगी कि हो सकता है इतना विशाल पृथ्वी और वो पृथ्वी आकाश में अधर में टंगी हुई है कहीं रखी हुई थोड़ी कि पृथ्वी किसी दूसरी पृथ्वी पर रखी हुई आकाश में एकदम से टंगी हुई है गोल गोल और फिर वो अपने घूम रही है और साल भर में चारों तरफ तो घूम जाती है एकदम से बराबर उतने टाइम से लगातार घूमती रहती है और एक साल हो दस साल हो बीस साल हो हजार साल हो दस हजार साल और घूमती रहे घूमती रहे अरे तुम क्या समझ में कि अपने आप ऐसा हो सकता है हा? कोई ऐसी सृष्टि का कोई संचालक संरक्षक कोई दिखाई देता कि नहीं होगा कोई कोई शक्ति इसके मूल में विद्यमान कल्पना बुद्धि काम नहीं करती सूर्य को देखो आकाश में इतना भयंकर ताप सूर्य का और इतना प्रखर प्रकाश हो रहा है सूर्य का और वो क्या उसमें कौन सी ऐसी अग्नि उसके भीतर भरी हुई है कि इस बरसों बरसों तक तो बुझाए नहीं आ, देखो कितनी अग्नि जलाते हैं सब बुझ बुझ जाती है थोड़े दिन के बाद खत्म तो सूरज भी ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के बाद नहीं तो देखो महाभारत काल में भी वही सूरज जल रहा था रावण के समय में भी यही सूरज जल रहा था चमाचम उसी प्रकार से अब चमकता चला रहा है रोज रोज वही सूरज उसी प्रकार का वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो ये सूर्य सूर्य सूर्य क्या है ये कोई सूर्य कोई मिट्टी पत्थर ऐसी कोई चीज थोड़ा ही है ये गैस का कुंज है गैस होती गैसेस होती हैं वो उनका एक ढेर है और ये गैसेस में इसके भीतर इनके एटमिक विस्फोट इनके भीतर होता रहता है इनका एक चक्रस प्रकार का ऑटोमेटिक चलता है कि घूम घूम भुं करके लौट करके उसी प्रकार के इनके पर, अनुरूप भी हो जाते हैं और फिर इनका विस्फोट भी हो जाता है अपना अनुरूप हो जाते हैं फिर उनका विस्फोट हो जाता है जैसे कि ये एटमिक एनर्जी में परमाणु अगर विस्फोट हुआ तो भयंकर अग्नि तमाम उत्पन्न हो गई वो तो परमाणु इनमें बमो में कितनी परमाणु बम जो एटमिक बम है उनमें तो कितनी शक्ति है कितने ताप है उससे लाखों करोड़ों अग्नित गना गुण जो है एटमिक एनर्जी उसमें सूर्य में है और उसमें निरंतर विस्फोट अब इस प्रकार की व्यवस्था किसने कर दी कि बार बार वो गैस बनती रहे बार बार उसका विस्फोट होता रहे बार बार उसमें से तेज निकलता रहे बार बार ताप निकलता रहे और निरतर ताप निकलता ही रहे आप नहीं समझ पाती कि सृष्टि में कितनी विचित्रता आई किसी न किसी जब तक कि किसी बुद्धिमान शक्ति ने बौद्धिक शक्ति ने सबकी इसकी व्यवस्था न की हो तब तक ये कैसे का अपने आप का होगा सब अपने आप है तो क्या अपने आप अप है तुम्हारी आप नहीं हो सकती और सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस देखो अगर मील भर पृथ्वी जो है सूर्य के इनकट पहुंच जाए तो यहाँ पर इतना ताप हो जाए कि लोगों को जीवन जीना मुश्किल पड़ जाए अगर मिल दो मिल सूर्य से पृथ्वी दूर हो जाए तो इसमें बर्फ ही बर्फ जब जाए तो इसमें कोई नहीं रह सकता नाप जो करके इतनी दूर पर सूर्य से पृथ्वी को रखा जाए कि जिसमें कि प्राणी बने रहे उनका जीवन गर्मी भी रहे और सर्दी भी रहे और दोनों का अनुपात ऐसा रहे कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी इन सबका जीवन चल सके उत्पन्न हो सके एक एक बात को देखो इस में कितनी कितनी शक्ति कितनी ये सारी सृष्टि सब सब सृष्टि में हर समय परिवर्तन भी हो रहा है स्थिर नहीं कुछ भी स्टैटिक कुछ भी नहीं है कि सबका सब, सब स्थिर हो सब परिवर्तन भी होता रहता है इसमें सृष्टि में बनती भी रहती है सृष्टि नहीं बिगड़ती <clears throat> भी रहती है और संतुलन भी बना रहे है ये सब देखो इस प्रकार से तो आश्चर्य नहीं लगता है देखो जिस ब्रह्मांड को देखो तो बंडर एक प्रकार से आश्चर्य इस प्रकार से सब होता है इस आश्चर्य को देखकर के ही तो फिर परमात्मा का पता लगता है। भौतिकवादी लोगों के लिए प्रारंभ में परमात्मा की तरफ ध्यान दिलाने के लिए यही कहा जाता है कि सृष्टि को देखो पहले वैज्ञानिकों से पूछो तो वैज्ञानिक लोग भी कह देते हैं कि हाँ बहुत कुछ हमने पता लगाया लेकिन ऐसा लगता है कि इसके भी पीछे कोई और शक्ति है जहां तक हमारी गति नहीं है आइंस्टीन ने भी यही कह दिया तो कहते हैं इस प्रकार से वो परमात्मा जो है वो है जो सबका संचालक है उससे उससे डरना चाहिए उसकी शरण में जाना चाहिए और उसके जो विधान जो उसने बताया है उस विधान के अनुकूल चलना चाहिए इसी में सत्ता कल्याण है उस परमात्मा के सामने यदि कोई अपना अहंकार दिखाता है तो उसने शक्ति कितनी जो अपना अहंकार दिखाता है, उस परमात्मा के सामने किसी व्यक्ति की कितनी शक्ति आकर होगी पैसे करके सोचो कि जो वो हो सोच करके अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़ना चाहिए अहंकार अहंकार करना और उसमें लड़ाई झगड़ा करना मारपीट करना ये सब साचरी प्रवृत्ति जो वो हो इसमें उसने कुछ नहीं रखा है ये अज्ञानी व्यक्तियों की झूठी बातें हैं बस इसलिए सबके लिए शिक्षा है कि उस भगवान के क्षण में जाओ भगवान के क्षण में जाएंगे तो रक्षा करेगा उसी में कल्याण है उसी में परमात्मा का नाम भी मुक्ति देने वाला है परमात्मा का ज्ञान भी व्यक्ति को अपनी समस्त समस्याओं से उद्धार कर देने वाला है तो ये सब हनुमान जी की शिक्षा जो रावण को है ये मानो इसी प्रकार से ये शिक्षा सभी लोगों के लिए है ये बताते हैं आगे और भी शिक्षा है रावण को समझाते हनुमान जी सो कल भी देखेंगे नान्य स्पृहारगुपते हृदय सुमदी सत्य बदा चुनाखिला भक्ति प्रयत् रघुपुं तव निर्मरा मे कायुत कुरान श्रीराम जय राम जय जय राम